भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन सबसे पहले उन्होंने सबको यह समझाया कि संसार दुखमय है कोई भी जीव दुख से मुक्त नहीं है तथा दुख किसी को प्रिय नहीं है उससे छुटकारा पाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए इसके लिए दुख के कारण को जानना आवश्यक है बिना कारण के कार्य नहीं होता और कारण के नाश के बिना कार्य का नाश भी नहीं हो सकता इसलिए सभी को दुख के कारणों को जानना चाहिए और उनके नाश के लिए उपाय ढूंढना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे दुख का मूल कारण अविद्या है जिसके अद्भुत शक्ति से कारणों की एक परंपरा हो जाती है इस कारण परंपरा को प्रत्यित समुत्पाद एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति कहते हैं अर्थात एक कारण के आधार पर एक कार्य उत्पन्न होता है जो अविद्या का एक स्वरूप है तथा जो पुनः कारण होकर एक भिन्न कार्य को उत्पन्न करता है इस प्रकार कार्य कारण की क्रम परंपरा में सभी अंग कार्य कारण रूप से बद्ध है यह परंपरा निम्नलिखित स्वरूप की है अविद्या से संस्कार दूसरा संस्कार से विज्ञान तीसरा विज्ञान से नाम रूप चौथा नाम रूप से सदायतन अर्थात मन से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पांचवा स्पर्श स्पर्श से वेदना वेदना से तृष्णा तृष्णा से उपादान राग नौवा, उपादान से भव संसार में होने की प्रवृत्ति दसवां भव से जाति ग्यारहवा जाति से जरा और बारहवा जरा से मरण इन बारहों के स्वरूपों का विचार करने से यह स्पष्ट है कि ये सभी बुद्ध के चार आर्यसत्वों से ही अभिव्यक्त होते हैं इनमें से कुछ भूतपूर्व कारण हैं और वर्तमान में कार्य रूप में है तथा कुछ वर्तमान में कारण है और कुछ भविष्य में कार्य होने के लिए है इनमें से प्रथम और द्वितीय अविद्या तथा संस्कार दूसरे आर्यसत्य से संबद्ध है और पूर्व जन्म से संबंध रखने वाले वर्तमान जन्म के कारण हैं और ये दुख समुदाय के स्वरूप हैं जाति और जरा मरण से वर्तमान जीवन में रहकर भविष्य जीवन के कारण हैं तथा बीच वाले वर्तमान जीवन में कारण और कार्य दोनों रूपों में विद्यमान है इन्हीं कार्य कारणों की परंपरा में संसार चक्र चलता रहता है इसे चक्र भी कहते हैं जब तक जीव इस भव चक्र से मुक्त नहीं होता तब तक उसके दुख का नाश नहीं होता इस दुख का निरोध अत्यावश्यक है यह भी बुद्ध ने शिक्षा दी कि दुख नित्य नहीं है नित्य तो कुछ भी नहीं है फिर इस दुख के नाश के लिए उपाय है उस उपाय के द्वारा दुख नाश कर जीव अपने जीवन के परम पद की प्राप्ति कर सकता है और जन्म मरण से सब दिन के लिए उसे छुटकारा मिल जाता है यही बात बुद्ध ने कही है चतुन्नम अरिया सच्चानम यथाभूतम अजस्ना संसरितम दिग्मधानम जातिसु तानि एतानि जातिशु तानी भूहता उच्छि मूलम दुखस्व नुनवत भवेति इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बुद्ध ने अपने अनुभव के अनुसार लोगों को उपदेश दिया दुख निरोध के मार्ग को कहते हुए उन्होंने अठंगिकम मष्टांग मार्ग का भी उपदेश दिया उनका विश्वास था कि कायिक वाचिक तथा मानसिक साधना के बिना दुख का निरोध नहीं हो सकता अतएव उस प्रकार की साधना के लिए प्रत्येक साधक को पहला समा दृष्टि सम्यक दृष्टि अर्थात आर्य सत्यों का ज्ञान दूसरा सम्यक संकल्प अर्थात राग द्वेष हिंसा तथा संसारी विषयों के परित्याग के लिए दृढ़ निश्चय तीसरा सम्यक वाक अर्थात मिथ्या अनुचित तथा दुर्वचनों का परित्याग एवं सत्य वतन की रक्षा चौथा सम्यक कर्मांत अर्थात हिंसा परद्रव्य का अपहरण वासना की पूर्ति की इच्छा का परित्याग कर अच्छा कर्म करना पांचवा सम्यक आजीव अर्थात न्यायपूर्ण जीविका छठवा सम्यक व्यायाम अर्थात बुराइयों का नाश कर अच्छे कर्म के लिए उद्यत रहना सातवां सम्यक स्मृति अर्थात लोभादि को रोककर चित्त शुद्धि तथा आठवां सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता इन आठों आचरणों का पवित्रता से पालन करना आवश्यक है इसके पालन से अंतकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान का उदय होता है बुद्ध ने इन्हीं आचरणों का पालन करते हुए कठोर तपस्या की थी इस अंश में किसी भी मत में भेद नहीं है इसके बिना तो सिद्धि हो ही नहीं सकती